कुछ वर्षों के तप से बालक ऐसा अंधेर मचाएंगे तो चौदह से वाले क्या कर्तव्य कुछ भी कुछ भी न दिखाएंगे वर्षों तक थार थाप है जो वह सब काम कमान बन जाएगा माला का एक एक दाना सायक महान बन जाएगा प्रभु बोले यह बात है तो तैयार हो जाओ जामवंत हनुमंत को साथ साथ ले जाओ शीष नवाकर जब भरत होने गए तैयार तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार मेरे हित जिसने राज छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था मेरा अनन्न्य आराधन का सर्वस्व अर्पण कर डाला था वही अभिन्यो छावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है रक्षा का उसकी भार आज बजरंग तुम्हारे ऊपर है पवनतन से कह चुके जब यो मन की बहन जाम वंश से तब कहने लगे करुणा ऐन फंदे में नाग पास के जब सारा बानर दल आया था तब मेघनाद को कर पराग तुमने निज बल दिखलाया था उस बल का उस कौशल का फिर जग को परिचय देते आना वन के तेजस् बच्चों को बंदी करके लेते आना। इधर राम आज्ञा हुए दासों को स्वीकार उधर भरत भी आ गए होकर सिज्ञार आते ही बोले भरत तीस नवा सालाद निश्चय होगा विश्व में कौशल का जैनाद जिसके हैं जगपति रखवाले उस जन को भला कहा भय है त्रिभुवन में चौदह लोकों में वन में उसकी जय है छत्री का हृदय उमंगता है रण में कुछ कुछ कर दिखलाने को हे नाथ आज्ञा दो तुरंत रघुकुल की जय में जाने को भरत खाएगा उन्हें रण का पूरा स्वाद यद से ने दिया हार्दिक आशीर्वाद ओ प्रसन्न प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात हार्दिक आशीर्वाद है मेरा यही भात वैश्व तुम्हारे चरित्र का गाए गानित गीत रघुवंशी रघुवंश रगुवन्स की होगी अंतिम जीत इतना सुनते ही किया दासों ने जय नाद चले साथियों के सहित भरतलाल सालाद मांडवी नाथ कारण प्रयाण जग को भरमाय लेता है वह शांत ढंग व श्याम रघुवर का धोखा देता है बलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुल कर जा रहा शांत रस शांत सहित इस समय वीर रथ पे तुलकर अस्त शीघ्रता से पहुचे वह बलवान जहाँ बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान देखा कितने ही योद्धा गण पृथ्वी पर सहन कर रहे हैं भीतर तो सब में जीवन है बाहर से सभी मर रहे हैं हत को देखा तो आहत था आहत हत सुदृढ़ दिखाता था कितने हत थे कितने आहत यह जोड़ नहीं लग सकता था वह शांत विपिन के तपोभूमि सब और लाल ही दमकी है उस लाली में ही रो जैसे शस्त्रों के ढेरी चमकी है मानो विपिन स्थल ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का तब युद्ध पति ने पहनाया यह गहना हरिक हारों का दूसरी ओर यह भी देखाम दो बच्चे धनुष चढ़ाए है उस अश्वमेध के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए है कट पर कॉपी न सुहाती है सिर पर जटाओं का जूता है बल से सब वीर घटाए है छब से सारा जग लूटा है भरत रूप नद में गए रिप का भाव विसार प्रेम मगन होकर कहा धन्य युगल सुकुमार कौशल ने दंडक वन में ईश्वर के शक्ति दिखाई थी चौदह सहस्त्र निश्चर वध कर अवतारी कला बताई थी तुम भी शरण में कहने को वीरों का वंश हो रहे हो पर ज्ञान दृष्ट से दोनों ही ईश्वर के अंश हो रहे हो स्थल में भरत के होता यह संदेश तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दी लो बोली कुछ घर चलो दृण में रही न जान बे तो करने लगी विरदावली बखान हम समझे थे कई कई सुत योगी है और सुभट भी है यह केवल भ्रम ही था भाई वास्तव में भरत भगत ही है अपने भ्राता की राज के क्या सुगण वीरता गाई है बलिहारी है चतुराई की निर्बलता सभी छुपाई है हम भी यह बात जानते हैं खरे उन्होंने मारे थे पर तीन पैर पीछे हटकर कर चौदह सहस्त्र संघारे थे। हे भरत आप ही न्याय बन कह दे यह न्याय कहता है रण में जो हटता तीन पैर क्या वह योद्धा कहलाता है हम तो वास्तविक न कुछ भी है सचमुच है दो दिन के लड़के पर गुरु बल से हम यह कहते हैं तुम जीत नहीं सकते लड़के बल है हम में बन देवी का ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम विंध्या चल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बहन लगे चोट से हृदय में लाल हो गई बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते बच्चोंप रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप तुमने क्या यही समझ रखा है छुए मुए इन बाड़ों में रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति कुछ छुपी हुई इन बाणों में इतना कहकर श्री भरत लाल बाणों पर बाण चला उठे तब तीर इधर से अपने भी प्राण चला उठे अब नहीं समझ कुछ सके भरत किस का सर किधर जा रहा है अपनी ही सहायक ठकला कर अपनी ही ओर आ रहा है एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे तब दिखन पड़ता था दल में कितनों के बाम कितनों के प्राण निकलते थे आश्चर्य एक था लौके शरण जब घाव भरत के करते थे तब क्या जाने क्या माया थी वे घाव तुरत ही भरते थे निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण तब ने कुछ मंत्र पढ़ा और छोड़ा भीषण बाण हनुमंत ने आते जभी देखा ऐसा बाण हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण बस इसी तरह से तीन बार जब जब लो ने यह बार किए बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बे हर बार बार बेकार किए उसने देखा कोई बानर लड़ने में बाधा देता है भैया के महासायकों से वह बचा भरत को लेता है बोले बलिहाली है बानर रण में बाका योद्धा है तू वीरों के प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तुम यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जाऊ आचार्य परीक्षा के शिक्षा हम तपस्वियों से लेता जाम इतना कहकर धनस पर ही चढ़ा जाती तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गये कुछ वीर बोले शस्त्रों से रण करना वीर न समझा जाता है रण से बैरी पर जर पाना रण से से बहरी पर जय कहता है फिर धनुष हमने निशस्त्रों से संग्राम किया क्या किया वीर गन, वीर नहीं किया कायर पुरुषों का काम किया इसलिए मल्ल करने को अब अपना हृदय पुकार रहा ओ किस तुझे कुछ कश्मी को इस दंगल में ललकार रहा ओ किस तुझे कुछ कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा अब तो से बजरंग को लड़ना था अनिवार्य आगे बढ़कर कर भिड़ गए वीरन के आचार क्षण में दोनों बेछड़ा मल्ल युद्ध घमसान दाव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान वही हुआ परिणाम जो विध को था स्वीकार रावण से हारे नहीं यहां गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुछ ने जब तत्काल जग बोला विजय हुआ वन देवी का लाल लो देखा जब वीर के हाथों में कुछ का आया है चौर पूछ से अपनी ही अपना शरीर बंधवाया है तब कह उठे तब कह उठे उठे मुस्का मुस्का कर तू पाया है मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है अच्छा थोड़ा आराम करो मैं रुपदल अभी हटाता हूँ तुम कप को आश्रम ले जाओ मैं घोड़ा लेकर अभी आता हूँ खींची से ना पर इधर लवने धनु की डोर कुछ लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर